श्रृति स्मृतिपुराल करुणाल मामी भगवत्द शंकरोकशंकर शकर शंक्य शंबादरायत्र सूत्रभाष्य सूत्र तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद में अष्टम अधिकरण है आश्रम कर्माधिकरण ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए कर्म आदि साधनों के संबंध में जो आश्रम कर्म रूप में विहित है आश्रम कर्म का अर्थ तत्त अवस्था में कर्तव्य रूप से ब्रह्मचर्य या आश्रम में कर्तव्य रूप से जिन कर्मों को कहे गए हैं ये आश्रम कर्म है इनकी भी आवश्यकता है इनका भी पालन करना आवश्यक है इस विषय पर यहां विचार चल रहा है विहिदत्वाच आश्रम कर्मा आदि ये सूत्र आया था ये आश्रम कर्म नित्य कर्तव्य रूप से विहित है इसलिए आश्रम कर्म निष्ठ होने से मुमुक्षुता प्राप्त करके उनको कर्तव्य मान करके जीवादि श्रुति के अनुसार कर्तव्य मान करके अनुष्ठान करते रहने से गीताशास्त्र आदि के प्रमाण से उसको अंधकरण शुद्ध होता है और अंधकरण शुद्धि के उपरांत अंधकरण शुद्धि की स्थिति में जब वेदांत का विचार करते हैं तब सूक्ष्म उसका ज्ञान प्राप्त होता है ये परंपरा संप्रदाय यही है इसी आधार पर कहा कि जब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं होती है जिस आश्रम में जो स्थित है उसको विहित मान करके उन कर्मों का अनुष्ठान करना वेदांत कवि भी इन कर्मों का या उपासनाओं का त्याग करने के लिए नहीं करता क्योंकि त्याग वहां स्वदा होता है ऐसा गीता में कहा कि जब आप ध्यानस्थ हो जाते हैं मन पूर्ण रूप में समाधिस्थ होते हैं तो उस समय कोई कर्म का विधान नहीं होता और उस योग्य साधक को कर्म रूप से नहीं कहा जाता आव, आवश्यक ही नहीं इस भाव से इसका अर्थ समझना चाहिए कहा कि इस सब अधिकरण साधन के विषय में बहुत उपयोगी है आगे 33वां सूत्र के लिए टीका दे उक्तम अनुत्या उत्तरत्व सूत्रम अवतार यथ थी पूर्व में पूर्ववादी ने जो कहा था ये विद्या विद्यासाधन रूप से विद्या साधनत त्वेना, विद्या साधन रूप से यज्ञादियों का विधान किया है तो वे जो यज्ञादी और नित्य कर्म यज्ञाति ये दोनों में क्या संबंध बनेगा ये सहकारी कैसे बनेगा इस प्रकार प्रश्न किया था उसका उत्तर रूप से भाष्यकार अवतरण देते हैं सूत्र के लिए अधयद उत्तम नैवम सदी विद्या साधनत्व यहां स्यादिति अतः उत्तरम पठति यदि कर्म को नित्य कर्म मानते हैं अर्थात जो आश्रम विहित कर्म है आदि कर्म को नित्य कर्म मानते हैं तो नित्य कर्म की स्थिति में नित्यत्व मान करके जब व्याख्या करते हैं उस स्थिति में उसको विद्या साधन नहीं माना जा सकता ये कहा था एक कर्म दो काम नहीं कर सकता वो नित्य कर्म भी हो और विद्या का साधन भी हो विद्या सिद्ध हो उसमें ऐसा नहीं होता इसीलिए आता उत्तरम पठ कहा इसकी टीका देखिए नित्यत्व भी विद्या संयुक्त अग्निहोत्रादीना इष्टव्यमिति व्याचष्ट किंतु ये कर्म नित्य होने पर भी नित्य कर्म का अर्थ निरंतर नियत रूप से जिसका अनुष्ठान करना चाहिए जिस काल में जिस कर्म का विधान हुआ उस काल में उस कर्म का अनुष्ठान करने को नित्य कर्म कह रहे तो भी विद्या ये विद्या के साथ इनका संबंध है तम ये तमेंदम वेदानुवचन इत्यादि वाक्य के द्वारा विद्या का संबंध भी सिद्ध होता है इसलिए अग्निहोत्रा आदि नसाद्य अग्निहोत्र आदि विधि के विधि को लेकर के ही कहना चाहिए क्योंकि ये दाने तपसा इत्यादि यज्ञ और दान तप इत्यादि से जानने की इच्छा करें ये जो वाक्य आया ये वाक्य स्वतंत्र नहीं है यानी यहाँ कोई स्वतंत्र यज्ञादि का विधान नहीं हो रहा है जो पूर्व में यज्ञ है उसी को ही यहाँ अनुवाद कर रहे क्योंकि यहाँ यज्ञ का कोई नाम नहीं लिया इसलिए इसलिए वो नित्य कर्म होता हुआ भी अग्निहोत्रादि जो कर्म है विधिवश जरूर साधन बन जाएगा ऐसा कहना चाहते हैं दोनों का संबंध है विविधिशा संयोग मात्र मत्र सुदम कुदो विद्या संयुक्तत्व तथा कि विविधिशा मात्र को यहां कहा गया है ये वाक्य में विविधिशा को ही कहा है वहां विद्या के साथ संबंध नहीं कहा तो उसके उत्तर में ये सूत्र कहना चाहते हैं सूत्र है सहकारिवेन चहकारित्व सहकारी का अर्थ है सहकारी सहायक साथ में सहायक होता है तो ये विद्या सहकारी होंगे जितने भी अग्निहोत्रादि विहित कर्म है ये विद्या सहकारी ही है तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जिन कर्मों को कहा गृहस्थ में जिन कर्मों को कहा वानप्रस्थ में जिन कर्मों को कहा ये सभी कर्म उसका अनुष्ठान करने पर वो कार्य करता है शुद्ध अंधकरण को शुद्ध करता है जो भी सहायता चाहिए वो सहकारी हो जाती तो सहकारित्वे न ऐसा कहा कि विद्या सहकारिणी च एतानी स्यू ये जो कर्माणी एतानी कर्माणी विद्या सहकारिणी के विद्या के सहायक होते ही पूर्ववादी का यह अभिप्राय था कि नित्य कर्म में कोई फल नहीं बताया गया तो नित्य कर्म को आप विद्या के लिए कहेंगे तो वो एक अलग फल हो जाएगा विद्या प्राप्त करना एक अलग फल हो जाएगा वो फिर नित्य कर्म नहीं हो सकता नित्य कर्म को विद्या सहाय बनाने के लिए कोई विधान शास्त्र में प्राप्त नहीं होता नित्य कर्म को कैसा विद्या का सहायक बनाया ऐसा होता नहीं नित्य कर्म नहीं करने से प्रत्यवाय होता है करने से पाप क्षय होता है या पूर्व कृत कर्मों का कर क्षय होता इत्यादि होता है लेकिन वो विद्या के सहायक है ऐसा कैसे हो विद्या को कैसे सहायता करता है ये संबंध नहीं है ऐसा कहा था पूर्ववादी ने तब कहते ऐसी बात नहीं है तो हम तो मानते हैं कि विद्या सहकारिण चेता क्यों विही तत्व विधान किया ही कहा तमेद वेदावचन ब्राह्मणा विवधिष्य इत्यादि इत्यादि के द्वारा ये यज्ञ दान तप आदि कर्मों को विद्या के सहायक के रूप में विधान किया क्योंकि वहां कहा वेद अनुवचन न ब्राह्मण विविधीषं वेदी जानने की इच्छा करने के लिए जानने के लिए प्रवृत्त होते हैं ऐसा कहा तदुक्त सर्वापेक्षा यज्ञादिश्रुतेश्यवती इसी को पहले सर्वापेक्षा जज्ञादिश्रुते राष्ट्रवाद सूत्र में कहा था इसलिए मैंने पहले कहा था ये वो अधिकरण जो सर्वापेक्षा अधिकरण है इन सबके साथ संबंध है उसी का ही ये विस्तार उसी का एक एक, एक अंश का विस्तार करते हैं। न चाहदम विद्या सहकारित्व वचनम आश्रम कर्मणाम प्रयाजादिवद विद्या विषय विद्याफल विषय मंतव्य अब पूर्व पक्ष के मन में क्या आशय बैठा हुआ है किस आशय से पूर्व पक्ष ये समझा रहा है कि नित्य कर्म विद्या के सहकारी नहीं होगा विद्या के सहकारी अन्य कर्म होना चाहिए ये पूर्ववादी ने जो कहा जो आपको तो लगता है कि ये अनुचित है ऐसा नहीं होगा लेकिन पूर्ववादि के मन में कुछ बैठा हुआ जिसको लेके वो कह रहा अब उसी को उद्घाटन करते हैं भाषिका कि पूर्ववादी का अभिप्राय यह होगा कि विद्या सहकारित्व तो अजनम ये जो विद्या सहकारित्व तो वचन यहां कहा जा रहा है विद्या के सहायक होंगे ये इनका अनुष्ठान करने से विद्या में कुछ विशेषता आएगी वो जो आश्रम कर्म आश्रम कर्मों को विद्या सहकारी जो कहा जा रहा है ये तो आपको प्रयाजादिवत प्रयाजादि कर्मों के समान नहीं समझना प्रयाजादि कर्म क्या होते हैं कि दर्श मास कर्म के अंग कर्म होते हैं प्रयाजादि तो प्रयाजादि के अनुष्ठान न करने से दर्शन पूर्ण का अनुष्ठान पूरा नहीं होगा और उसका फल भी पूरा नहीं होगा फल नहीं मिलेगा प्रयाजादि का अनुष्ठान नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा ऐसा इसको नहीं समझना है कि विद्या का सहायक करने का अर्थ है कि ये इन कर्मों का अनुष्ठान करने से वो विद्या के अंग बन जाएंगे ऐसा नहीं समझना क्यों प्रयाज आदिव विद्याल विषय न प्रयाज के समान ये विद्या का फल विषय हो जाएगा ऐसा नहीं समझना वहां क्या है प्रयाज जो अंग का फल है वो मिलकर के दर्शपूर्ण मास का वो महाप्रकरण का फल मिलता है तो महापूर्व कहते हैं तो वो महापूर्व तब होता है अंगापूर्वों के साथ मिला करके ऐसा यहां नहीं है विद्या को अपने फल देने में यज्ञयाग आदि जो नित्य कर्म है या किसी भी कर्म के कोई साक्षात संबंध नहीं चाहिए यानी ये सारे मिला करके विद्या में कुछ विशेषता आएगी ऐसा भी नहीं फल में कोई विशेषता नहीं आएगी विद्या को प्राप्त करने के लिए करना ये अलग है किंतु तो फल में कोई विशेषता नहीं आएगी तो फल के साथ विशेषता करेंगे तब तो ये आपत्ति जो पूर्वादि ने कहा था कि नित्य कर्मों का कोई फल नहीं होता है इस आपत्ति के अनुसार ये कह रहे यदि फल में कोई विशेषता लाए तब तो ऐसा हो सकता था लेकिन फल में कोई विशेषता नहीं लाएंगे ये पहले कहा था फल देने में विद्या स्वतंत्र है समर्थ है जैसा ही ब्रह्मज्ञान हो जाता है वैसा ही फल प्राप्त होता है फल प्राप्त करने के लिए और कोई अपेक्षा नहीं यानी कर्म भी चाहिए ऐसा नहीं होता तो यह विद्या के फल दृष्टि से अंग नहीं है लेकिन एक प्रकार अधिकारित्व प्राप्ति की दृष्टि से अंग है फल दृष्टि से नहीं है कर्म की दृष्टि से अंक ऐसा है।, है यहां तो पूर्वादि के मन में यह बैठा हुआ है कि यह विद्या का अंग कहने का अर्थ होगा कि इसके बिना विद्या पूर्ण नहीं हो पाएगी विद्या का फल पूर्ण नहीं होगा ऐसा मानने पर नित्य कर्मों का फल मानना पड़ेगा यह दोष आता है इसलिए नित्य कर्मों को अलग करना चाहते थे क्योंकि नित्य कर्मों का स्वधा कोई काम फल नहीं मानते पूर्व आदि इसलिए यहां प्रयाजादि विद्या बल विषय न क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप इन साधनों का अनुष्ठान करने से विद्या में कोई विशेषता नहीं मानते इसका कारण क्या है कि कारण यह है कि आविधि लक्षणत्वाद् विद्याया क्योंकि ये विद्या जो है ना विधि के अंतर्गत नहीं है विधि विषयक नहीं ऐसा दर्श पूर्णवास आदि विधि विषयक है प्रयाज आदि विधि विषयक है ऐसा विद्या विधि विषयक नहीं है विधि से पार होते और ये विद्या अज्ञान को नष्ट करने मात्र कार्य करती है विद्या कोई फल को स्वदा भी उत्पन्न नहीं करती है तो जो वहां विद्यमान फल है जो स्वरूप रूप से आनंद विद्यमान है और स्वरूप का जो ज्ञान है इसको प्रकट कर देती है इसीलिए यह विधि का विषय ना होने से इस प्रकार के अंगा अंगी भाव नहीं माना जाता है और असाध्यवाच विद्या और विद्या का फल जो है ना वो साध्य भी नहीं वो असाध्य है क्योंकि वो स्वरूप है वो कालांधर में प्रकट करने योग्य नहीं अथवा कोई क्रिया से प्रकट करने योग्य नहीं है वो असाध्य है विद्याफल विद्याफल क्या है मोक्ष या स्वरूप ज्ञान तो स्वरूप ज्ञान मोक्ष तो साध्य नहीं मानते इसलिए उसके लिए यहां अनुष्ट जितने यज्ञ आगा तो यदि आगा का अनुष्ठान या नित्य कर्मों का संध्या वंदन भोजा जब इत्यादि जो भी करते हैं इनका सब का फल मिलकर के वहां जाके विद्या बल उत्पन्न करेगा ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होने से इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके कोई भी अपेक्षा नहीं है विद्या की उत्पत्ति उसके बिना हो ही नहीं सकती ये तो पहले अधिकरणों में और सर्वापेक्षा अधिकरणों में आगे भी बताएंगे कि विद्या की उत्पत्ति के लिए तो उनकी आवश्यकता इसके बीच में से कोई रास्ता नहीं निकाल सकते आप उसको अनुष्ठान करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा लेकिन फल उत्पन्न होने के विषय में इसका संबंध नहीं और दूसरी बात क्या है ये फल उत्पन्न होने की जो बात है ना फल उत्पन्न करना या किसी भी कर्म का फल उत्पन्न करना या विद्या का फल ही हो उत्पन्न करना ये किसके प्रयत्न से होता है फल उत्पन्न करना किसके प्रयत्न से है कोई भी फल उत्पन्न करना किसके प्रयत्न से साधन के हुँ. नहीं, नहीं. फल उत्पन्न करना किसी के हाथ में नहीं फल सदा उत्पन्न होता है। इसलिए तो भगवान ने कहा कि या फल की इच्छा मत करो फल उत्पन्न की चेष्टा मत करो फल तो मैं उत्पन्न करता तो फल तो भगवान उत्पन्न करता, आप नहीं कर सकता, अब इतना गीरा अध्ययन किया तो ये पता नहीं चला कि कोई फल आप उत्पन्न नहीं कर सकते आप प्रयत्न करते हैं बाद में जब निकलना होता तब अपने आप जो होता होता है इतना तो मालूम हुआ और कोई भी फल आप उत्पन्न कर सकते एक दिखाओ एक फल कोई आप अभी तक जिंदगी में उत्पन्न किया फल मतलब कोई आम केले की बात नहीं कर रहा हूं कोई भी कर्म का फल आप उत्पन्न नहीं कर सकते वो तो उसी से बात गई मतलब कोई कर्म करके मैं फल उत्पन्न करूंगा वो मेरे प्रयत्न से होता है मेरे कर्म से होता है ऐसा सोचना ही अबस है ये तो भगवान गीता में कहा था, इसलिए तो कर्मण्यवाधिकार कहा कर्मण्येव कर्मण्यवाधिकार कर्म करने में ही अधिकार है उसके बाद तुम चुप हो जाओ बाकी फल तो उत्पन्न होता रहेगा जब होगा तो होगा नहीं होगा तो नहीं होगा तो फल उत्पन्न करने के लिए आपकी प्रवृत्ति सामान्य कर्म में नहीं है तो आप फिर विद्या जो पहले से सिद्ध है उसका फल उत्पन्न कैसे कर सकें तो विद्या फल उत्पन्न करने की बात तो बहुत दूर है क्यों तो पहले से उत्पन्न फल है तैयार है वो कहीं उसका अभाव ही नहीं था अब केवल किसी कारण से वो प्राप्त नहीं हुआ था और उसमें कोई व्यवधान आ गया था आवरण आ गया था जो कुछ हो गया था उसके कारण यह हो रहा था लेकिन वो उत्पन्न नहीं कर सकते तो अब ऐसे स्थिति में यज्ञ के द्वारा आप विद्या फल को उत्पन्न करते हैं ये कहना ही ठीक नहीं बनेगा ही नहीं वहां यही दृष्टि से हम वेदांत में इनका संबंध अलग करते हैं तो विद्या का फल तो स्वयं विद्या भी उत्पन्न नहीं करती है विद्या केवल आवरण को निवारण करती फल उत्पन्न नहीं करती तो कौन उत्पन्न करेगा फिर फल कोई उत्पन्न नहीं करता यह तो नित्य फल है इसलिए उत्पन्न नहीं होता है बाकी फलों को तो ईश्वर उत्पन्न करता है ईश्वर या प्रकृति मानने वाले प्रकृति को मानते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं उत्पन्न कर सकते हम प्रयत्न कर सकते हैं पूरा प्रयत्न करने के बाद में अंतिम क्षण में पता चला कि ये होने वाला उड़ गया सारा उड़ गया आप सारा प्रयत्न आपका प्रयत्न मात्र रह गया किंतु फायदा क्या हुआ उतना प्रयत्न करने से अब ऐसा होगा तो साहब कोई प्रयत्न ही नहीं करेगा नास्था हो जाएगी कर्म करने में आस्था नहीं लेकिन उतना प्रयत्न करने से उसके फल स्वरूप आपको कुछ विशेष ज्ञान होता है यानी एक प्रकार से हम अनुभव कहते अनुभव होता है और आपके अंधकर्म शुद्ध होते हैं इतना पता चलता है कि ये हमारे हाथ में नहीं है इतना तो हो ही जाता है बाकी जो होगा होगा नहीं होगा तो अब आप समर्पित करके कर्म किया तब तो आपको दुःख नहीं होगा ऐसा होने की बात यदि समर्पित करके कर्म नहीं किया तो दुख भी होगा क्यों मैंने किया ऐसा भाव आएगा तो दुख होगा ऐसी स्थिति आ जाती है इसीलिए यह सावधान होना चाहिए कि विद्या का फल कर्म मिलकर के उत्पन्न होता है ऐसा नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो विधि का विषय भी, भी नहीं है वो असाध्य भी असाध्य नहीं है विद्या विद्यापन इसीलिए वहां संबंध नहीं मानते लेकिन विद्या उत्पन्न करने के लिए विद्या के साधन रूप से जो उत्पन्न करना है उसके लिए सारे विधान एक विधि लक्षण साधनम दर्शपूर्णमासादी स्वर्गफल साधया सहकारी साधनांतरम अपेक्षते न एवं ये जो दर्शपूर्णमासादी याग में प्रयाजादि का अनुष्ठान जो आप करते हैं ये विधि लक्षण में आता है क्योंकि तो दर्शपूर्णमासादी विधि में है अब प्रयाजादि भी विधि में है और इसका फल स्वर्ग फल है तो स्वर्ग फल को सिषाधया साधित इच्छया को सिद्ध करने की इच्छा है तो प्राप्त करने की इच्छा से वो स्वर्ग काम आदि को करता है विधि को मानकर करता है और उसी के लिए सहकारी साधना अपेक्षा उसके लिए सहकारी साधन की अपेक्षा है उसका फल प्रकट होना है तो सहकारी साधन की अपेक्षा रखते हैं वो कर्म जब पूर्ण होगा तो अपूर्व उत्पन्न होना है तो अपूर्व के लिए सहकारी साधन की अपेक्षा है नैव विद्या उस प्रकार से विद्या नहीं है क्योंकि विद्या में कोई अंशांशी भाव नहीं है विद्या अपने आप में पूर्ण है और नित्य सिद्ध है इसलिए कुछ कर्म करे न कर्मणा देनों का नियान ऐसे ही कहा वो कर्म से उसकी वृद्धि भी नहीं होती है और कर्म ना करने से उसकी हानि भी नहीं होती वो पूर्ण ही रहता है आप उसको प्राप्त करते हैं तो पूर्ण ही प्राप्त होता है और प्राप्त करने के बाद में कुछ पूछना नहीं पड़ता है कि आपने पहले ये किया है कि नहीं किया है वो कोई पूछना नहीं पड़ता और वो पूछ करके होता है नहीं प्राप्त करता है तो वो पूरा ही हो गया उसका काम अब पीछे किया हो नहीं किया हो उसको वो प्रामाणिक हो ना हो इसका कोई सवाल नहीं होता लेकिन होने तक तो होता जब तक वो प्राप्त नहीं होता तब तक तो ये सारा देखना पड़ता उसके बिना नहीं होगा इसीलिए इन दोनों में अंदर है दर्शन पूर्णमास के संबंध और विद्या के सहकारित्व मानने का संबंध में अंदर है कि वो तो अपूर्व सिद्ध करने के लिए सब मिलकर के होता है यहाँ तो ऐसा मिलकर के नहीं होता यानी फल में विद्या किसी की अपेक्षा नहीं करता उत्पन्न हो गया फल प्रकट हो गया तथा ये और इस विषय में और कहेंगे आगे चतुर्थाध्याय में भी और आएगा इसलिए उसका विस्तार वहां होगा तथा च उत्तम अदयव अनपेक्षा यहां हमने यह विस्तार किया था क्या कहा था कि विद्या के फल के लिए अग्नि ईंधन आदि की अपेक्षा नहीं है कहा उसके बाद में दूसरे अधिकरण में ष्ठाधिकरण में कहा सर्वापेक्षा चैज्ञादिश्रुति तो दोनों अधिकरण को ध्यान में रखना चाहिए पहले अधिकरण वो फल के लिए निषेध करता है और दूसरे अधिकरण साधन रूप से स्वीकार करता है सभी साधनों को स्वीकार करता है इस प्रकार दोनों को सम्यक प्रकार से याद रखना चाहिए तस्मा उत्पत्ति साधनत्व एवं येषाम सहकारित्ववाजो तो युक्ति ही इसीलिए विद्या के उत्पत्ति के साधन रूप से ही इन यज्ञ का कहने के अर्थ में ये सहकारित्व तो कहा जाता है फल के दृष्टि से सहकारित्व तो नहीं कहा जाता है उत्पत्ति के दृष्टि से सहकारित्व तो कहा जाता है विद्या की उत्पत्ति की दृष्टि से तो ये दोनों अलग अलग चीज है न चात्रित्यानित्य निट्य संयोग विरोधा आशंका पूर्वादि आदि यहाँ आशंका कर रहे थे कि नित्यानित्य का विरोध हो जाएगा कहा था ना कि नित्यानित्य संयोग विरोधा ऐसा कहा था कि आप जो है विद्या के प्रति जो साधन यज्ञ आदि को मान रहे हैं ये तो अनित्य है जब विद्या चाहते हैं तभी वो करेंगे और अग्निहोत्र आदि जो नित्य कर्म है जो संध्या वंदन पूजा आदि जो नित्य कर्म है ये तो नित्य कर्म में आता है तो नित्य कर्म और अनित्य कर्म एक नहीं हो सकते एक को नित्य और एक अनित्य ऐसा नहीं माना जा सकता इसलिए नित्य अनित्य विरोध हो जाएगा ऐसा कहा था कि विद्या साधनत्व रूपेण अनित्य और नित्य कर्म के रूप में नित्य ऐसा नहीं मान सकते कहा यह आशंका भी नहीं करनी चाहिएगा इसका उत्तर देना चाहते न छात्र नित्यानित्य संयोग विरोध ऐसा नहीं करनी चाहिए क्यों कर्म संयोग भेदा अब ये वेदांत का अपना पक्ष है कि कर्म तो अभेद है यानी वो अग्निहोत्र कर्म वही है अग्निहोत्र आदि को कर्म संध्यावंदन आदि अलग नहीं है वो संध्यावंदन अग्निहोत्र सब एक, एक ही है नित्य कर्म ही है तो कर्म अभिन्न होने पर भी संयोग भेदा संयोग मन संबंध अलग अलग हो जाता है कर्म एक है लेकिन संबंध अलग अलग होता अलग अलग संबंध से अलग अलग फल निकलता है ऐसा तो हम व्यवहार में देखते ही है एक कर्म भी अलग अलग संबंध से अलग अलग फल देने वाला होता है। ऐसा ही ये नित्य कर्म अनित्य फल के साथ विद्या संयोग नहीं करेगा ऐसा नहीं कर सकते ऐसा होता है संयोग विशेष से ऐसा होगा क्या इसलिए तो ना ये जो कर्म करते हैं वो कर्म का फल होता है वो कर्म के फल होने के बाद उसमें बंधन में आता है योग कर्म सुख कौशलम का अर्थ यही है ऐसे बंधन में डालने वाले कर्मों को बंधन से मुक्ति के लिए प्रयोग करते उसका विनियोग बंधन से मुक्ति के लिए प्रयोग करते जो बंधन में डालता है बंधन में डालना कर्म का स्वभाव है ऐसे कर्म को बंधन से मुक्ति का साधन बना देते वही कर्म कौशलम है योग कर्म सुख कौशलभ एक तो वो एक कुशलता कुशलता मनु उस रहस्य को जानता है इसको ऐसा प्रयोग करेंगे तो ये फल और ऐसा प्रयोग करेंगे तो वो फल तो ये फल मिलेगा ऐसा जानता है जानने के बाद में ऐसा प्रयोग करता है तो ऐसा ही यहां भी वही संयोग विशेष है बंधन स्वभाव कर्म को बंधन मुक्ति का कारण बना देना एक संयोग विशेष होता है प्रयोग विशेष विनियोग विशेष ऐसा कहा जा सकता है ऐसा ही यहां संध्या वंदनादि जो नित्य कर्म है इसको ईश्वरार्पण बुद्धि से ब्रह्मार्पण बुद्धि से करने पर वो साधन हो जाता है ये एक ही साधन से दोनों काम होता है तो नित्यो ही एका संयोग यावज जीवादि वाक्य कल्पिता कहते हैं कि नित्य एक संबंध है जिसको नित्य कर्म कहा जाता है वो संयोग तो याव जीवादि वाक्य के द्वारा कल्पित संबंध है वो एक संबंध हो गया तो नित्य कर्म मान करके केवल उसको करता रहता न तस्य विद्यालत हो वो विद्यालत लायक नहीं है उसका संयोग विद्याफल नहीं देगा क्यों वो तो नित्य कर्म है आप करना है कर्तव्य करना है इतना मान करके करता रहता है विद्या प्राप्त करने की इच्छा उसमें नहीं है किंतु अनित्य अपर समयोग कहते हैं उन्ही कर्मों को दूसरे प्रकार से करने से वो अनित्य फल देने वाला होता जैसे देखिए भाषा कितने स्पष्ट समझा रहे दोनों दोनों एक ही से होता है अब ये बात पूर्व तो स्वीकार नहीं करेगा उनको तो ये समझ में ही नहीं आती है कि एक ही कर्म को करते हुए आप फिर नित्य नित्य कर्मों भी माने और अनित्य फल भी माने बोलते हैं नित्य कर्म तो आप करते हैं कर्मकांड आप जो नित्य कर्म मान करके करते हैं वो तो विद्या फल में नहीं आएगा विद्या फल का सहाकार ही नहीं बनेगा जैसे गीता में जैसा कहा जो कर्म आप करते हो वो कर्म को कर्म मान करके करते रहेंगे ये मेरा कर्म है इसे मुझे करना चाहिए ऐसे करता रहेंगे तो उससे आपको अंधकरण शुद्धि होगी या बाद में मोक्ष होगा इत्यादि नहीं कहा जा सकता विद्या के साधन रूप से नहीं कहा जा सकता अब विद्या का साधन मानने के लिए उसमें ईश्वरार्पण बुद्धि आदि चाहिए उसके बिना नहीं होगा ईश्वरार्पण बुद्धि से जोड़ करके यदि कहा जाए तो हो जाएगा तो कर्मकांड वहां नहीं करता है कर्मकांड में क्या है वो वो ईश्वरार्पण ब्रह्मार्पण वासुदेवार्पण नारायण अर्पण कुछ नहीं होता है उनका। वो सब बाद में जोड़ा है नित्य कर्म में संध्यावंदन में आजकल तो कहते हैं ब्रह्मार्पण ऐसा अंत में कहते हैं लेकिन आ, उनके वहां ये सब नहीं है वो तो कर्म करना है कर्म करके उसी के विधान के अनुसार होता है और उसी का के फल के अनुसार वो हो, होगा हो वहां कोई अंतिम समर्पण कुछ नहीं होता है समर्पण का अर्थ ही नहीं वो देवता को समर्पण कर दिया वो हो गया और सर्व कर्म समर्पण जो हम करते हैं ऐसा उनको उनको उनकी मान्यता नहीं तो यहां यह विशेष प्रयोग है एक रहस्य प्रयोग है कि वो उन कर्मों को ही आप विशेष रूप से संकल्प करके एक संयोग मान करके विशेष संबंध संयोग का मतलब संबंध विशेष संबंध मान करके तमेदम वेदानुवजन इत्यादि वाक्य कल्पित विद्या ये वाक्य के द्वारा जो कल्पित फल है ये विद्या का फल है तब सहाकारी बनेगा इसलिए आप कुछ भी करते रहो उसका फल होगा ऐसा नहीं है उसमें ये भाव से करना पड़ेगा ये वेदान वजने ना विविधि संधि बने विद्या प्राप्त करने की इच्छा से आप उन कर्मों को करेंगे तब तो विद्या के सहाकारी बनेगा यदि वो प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते हैं तो नित्य कर्म रहेगा दोनों फल इसमें हो सकता है नित्य नित्य किस दृष्टि से फल की दृष्टि से है ल की दृष्टि से और उसके कर्तव्य की दृष्टि से है। तो ये विविधिशा ना होने पर नित्य कर्म नहीं कर सकते ऐसा नहीं है नित्य कर्म तो विविधिषु भी करेगा और जो विविधिषु नहीं है वो भी करेगा लेकिन विविधिषु का ये प्रयोग अलग हो जाता है उसको ये विद्या प्राप्त करने का साधन हो जाता है अब उसके लिए दृष्टान देते हैं यथा एक सभी नित्यन संयोगे न क्रदत्व अनित्येन संयोगे न पुरुषार्थत्व अब वो एक दृष्टांत देना पड़ेगा उनको समझाने के लिए ये खादिर की लकड़ी है उस लकड़ी का प्रयोग बताया है तो बैलो व खादिरों व पलाशो व एक, एक जो है नित्य संयोग क्रद्वर्थक होता है ये क्रदु के लिए इस लकड़ी को प्रयोग करते हैं खादिर की लकड़ी आदि के लिए तो वो तो नित्य संयोग हो गया उसका ऐसा प्रयोग करना ही है वो चाहिए जुआ आदि आप बनाते हैं तो उसके लिए खादिर लकड़ी चाहिए अथवा युप बनाते हो उसके लिए चाहिए किंतु खादिरत्व से नित्य न संयोग है ना क्रदुअर्थत्व नित्य संयोग से क्रदुअर्थ मैंने क्रदु का नियम के अनुसार यज्ञ करने के लिए वो चाहिए ही होता है ये तो हो गया किंतु अनित्येन संयोग है ना अनित्य संयोग से वो पुरुषार्थ भी हो जाता है उससे क्योंकि खादिरम वीर काम से ये खादीर लकड़ी से यदि करते हैं तो वो वीर्य प्राप्त शक्ति प्राप्त कराने वाला होता है ये शक्ति प्राप्त कराना एक विशेष प्रयोग हो गया तो लकड़ी तो वही है खादीर की लकड़ी से ही दोनों काम हो रहा है ये वीर्य काम के लिए भी हो रहा है और सामान्य नित्य कर्म भी हो रहा है ऐसा ही यहां भी होगा कि जो यदि विशेष फल चाहता है वीर काम वीर की इच्छा है शक्ति की इच्छा है तो शक्ति काम को ये खादर की लकड़ी को प्रयोग कर देना चाहिए प्रयोग तो वैसा भी आपको करना लेकिन यह विशेष संकल्प वहां जोड़ दिया गया वीर काम तो संकल्प जोड़ दिया गया तब वो एक ही काम एक ही काम हो रहा दोनों हो रहा नित्य भी हो रहा है और अनित्य भी हो रहा है तो यह अनित्य होने के कारण नित्य तो नष्ट नहीं हुआ क्योंकि उसमें तो प्रयोग करना ही है उसके बिना तो ये होगा ही नहीं और उसमें एक संकल्प आपने जोड़ दिया वीर काम के संकल्प जोड़ दिया और उसी लकड़ी का जो प्रयोग वहां बताया वैसे ही प्रयोग में वहाँ किया जा रहा है क्या वो नित्य तो, तो कोई फल नहीं है नित्य मतलब वो अवश्य करना इतना अर्थ है वो नित्य मतलब नित्य तो फल कविच नहीं आ, आ, आ. वो फल नहीं है ना उसमें कोई वो तो आप यज्ञ कर रहे हैं तो उसके साथ करना ही है वो यहाँ संकल्प हो ना हो उसको करना ही ऐसा इसलिए इस प्रकार से यहां भी हो सकता है कहा टीका में देखिए टीका में एक पंक्ति में कहा कि विविधिशा संयोगात सहकारित्व उक्तिया फलम प्रति एवं आचार्य अभीष्टम कर्मणाम इत्याशि क्या ये सहकारित्व कहने से विद्या का सहकारी है ऐसा कहने का अर्थ तो फल के प्रति उपकारिता तो हो सकता है ऐसा आचार्य का इष्ट है यानी सूत्रकार का ये इष्ट है ऐसा क्यों नहीं कहते हैं बोलते ऐसा नहीं आपने इसको गलत समझा ये सहकारि तो फल के प्रति नहीं फल के प्रति सहकारी होगा तो वो उन दोनों का संबंध नित्य हो जाएगा यानी विद्या जहां है वहां यत्न भी रहेगा जहां यत्न वहां विद्या होना चाहिए इत्यादि संबंध हो जाएगा तो वो हम नहीं मानते और फल के लिए विद्या किसी की अपेक्षा नहीं करती शास्त्रीय अन्वय व्यतिरेक सिद्धम च उपकारकत्व इसमें शास्त्रीय अन्वय व्यतिरेक सिद्ध उपकारकत्व है माने ये सर्वापेक्षा जितनादि हृदय में जो कहा ना उसके दृष्टि से बोल रहे है। कि ये निश्चय रूप कर्मों को आप यज्ञादि कर्मों को करना ही है उनका अनुष्ठान करने से ही आपके अंतकरण शुद्ध होगा मन व्यवस्थित होगा मन सूक्ष्म होगा बहुत कुछ होता है उसमें तो पापों का नाश होगा क्योंकि पाप पापक्षयात कर्मण है ये पहले कहा तो पापों का क्षय होने से ही ज्ञान हो सकता है नहीं तो नहीं हो सकता तो विक्षेप आ जाएगा इत्यादि कहा था इसलिए यह अन्वय व्यतिरिक्त से सिद्ध है माने तत्सत्व सत्सत्व तदा भाव है तदा भाव यहाँ यज्ञादि की अपेक्षा को लेकर के तत्सत्व तथा भाव कहा जा सकता है इस प्रकार उपकार तत्व होगा नभय अस्ती ये जो विधि शेषत्व विधि संबंधत्व और साध्य मानना ये दोनों विद्या फल में नहीं है यदि यज्ञादि को विद्या का फल संबंध मानना है तो दो उसमें होना चाहिए एक तो यज्ञादि संबंध में विधि विधान हो जाना चाहिए कि यज्ञादि और विद्या का संबंध में विधि होना चाहिए और दूसरा ये यज्ञादि से कोई भी करता है वो एक साध्य होता है यानी आप सिद्ध नहीं है सिद्ध करना पड़ेगा बना करके सिद्ध करना पड़ेगा ऐसा होगा तभी कर्म को हम आ, साधन मान सकते हैं साक्षात साधन मान सकते ये दोनों विद्या में नहीं है विद्या फल में ये दोनों नहीं विद्या में है लेकिन विद्या फल में नहीं है विद्या फल तो ब्रह्म है वो विधि का विषय नहीं है वो विधि का विषय नहीं बनता है और फिर ब्रह्मज्ञान या मोक्ष साध्य भी नहीं होता नित्य सिद्धत्वाद मोक्षस्य ऐसा कहते हैं नित्य सिद्ध है इसलिए उसको सिद्ध किया नहीं जा सकता वो पहले से विद्यमान रहता है उसको प्राप्त करना होता है आगे अगले पृष्ठ में टीका देखिए ये न्याय निर्णायक टीका में ये जो यदा एक खादीरत्व से इत्यादि का अर्थ किया बैलवो खादिरोवा पलाशोवा व पलाशो व इतको नित्य संयोग फेर क्रदु, क्रदु के संबंध में खादीर लकड़ी को या बैल की लकड़ी को या पलाश की लकड़ी को ये इनमें से कोई लकड़ी को प्रयोग करने के लिए विकल्प से कहा गया ये तो नित्य है वो उसके लिए प्रयोग में आता ही है और उसके बाद विशेष कहा यह तो एक नित्य हो गया नित्य नित्यकार अवश्य चाहिए किंतु खादिरम वीर्य काम से अपर संयोग अनित्य पुरुषार्थ था जो पुरुष कोई चाहता है कि खादिर लकड़ी प्रयोग करते हुए वीर्य काम होना चाहता यानी वीर्य प्राप्त करना चाहता तब वो क्या करेगा वो को पलास्ट को यह दोनों विकल्प छोड़ करके खादिर लकड़ी को लेगा क्योंकि वो वीर्य चाहता है इसलिए यह विशेष हो गया तो यहां क्या है एक खादिरत्व एक ही खादिरत्व का उभयाथत्व संयोग पृथक हेतु तो ये की खादिर लकड़ी का दोनों अर्थ सिद्ध हो रहा है यज्ञ में प्रयोग और उसी के साथ में वीर्य इष्ट जो फल है वीर्य है वो भी सिद्ध हो रहा है इस प्रकार से यहां कर्मस्व अभेदे कर्म अभिन्न होने पर भी संयोग भेदाद अभेदात्मित्य तो संयोग भेद का मतलब प्रयोग भेद संबंध भेद और उसका भाव में फर्क होता है एक ही काम दो दो प्रकार से कर सकता है तो इसलिए नित्य फल होना अलग है और विशेष उसका अलग होता है जैसे हम भोजन आदि तो करते ही है भोजन तो करना है वो नित्य भूख लगे तो भोजन करना है भोजन नहीं करने से तो मर जाए इसलिए भोजन करना आवश्यक हो गया नित्य हो गया अब क्या है कि ऐसा भोजन करना ही है तो उस भोजन को हम साधन बनाना चाहते हैं। भोजन तो करना ही है भोजन छोड़ नहीं सकते जो भी कर्म करते हैं वो अवश्य कर्म में आता भोजन छोड़ नहीं सकते ऐसे ही शवजादी छोड़ नहीं सकते अब हम उसको साधन बनाना चाहते हमारी इच्छा है कि हम भोजन तो दिन में कितने समय उसके पीछे व्यतीत करते हैं भोजन करने के लिए तैयार करने के लिए फिर पकाने के लिए फिर आ, उसको खाने के लिए फिर बर्तन धोने के लिए उसके बाद भी उसको खत्म करने के लिए बहुत कुछ होता है तो वो जब दिन का पूरा समय निकाला जाए तो बहुत समय उसके पीछे जाता है अब जिंदगी भर ये चलता है यहाँ कोई और विकल्प है ही नहीं ऐसा नहीं कि एक हफ्ते तक भोजन न करे ऐसा तो नहीं होता अब भोजन नहीं करने से फिर वो और व्यवस्था की चिंता होती है बहुत कुछ होता है इसका अर्थ क्या हुआ है कि भोजन नित्य है हमारे करना ही अवश्य करना है अब उस भोजन को हम साधन बना देते हैं, ये कलाकारी है उसमें नित्य करना है और सभी लोग करते हैं लेकिन उस भोजन व्यवस्था को यानी भोजन भक्षण को हम साधन के रूप में परिणत करते हैं इसी में एक अलग भाव जोड़ा जाता है एक संकल्प किया जाता है वो आगमन करते हैं प्राणाहुति करते हैं फिर सहाकार करते हैं तो अपने आप वो सहाकार तो ऐसा भी मुख में डालना ही है लेकिन वो मंत्र बोल करके डालते हैं मंत्र बोल करके भक्षण करते हैं और मन एकाग्र करके भक्षण करते हैं अच्छे भाव से भक्षण करते हैं इतना सारा ध्यान उसमें लाता है वैश्वान उपासना भी उसमें लाते हैं ब्रह्म ब्रह्मवृत्ति अन्न ब्रह्मा जाना ब्रह्मवृत्ति ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म भी लाते हैं ये सब ला करके क्या किया जो नित्य भोजन है उसको साधन में बदल दिया ऐसा होता है इस प्रकार क्या होता वो प्रयोग भेद हो जाता है वो काम तो वही करना छोड़ नहीं सकता ऐसा यहां कर सकता ऐसा क्यों नहीं कर सकते ये प्रश्न पूर्व आदि नहीं मानता है लेकिन ऐसा करना पड़ेगा इसी दृष्टि से कल भी हमने कहा था भगवत गीता में भगवान ने यत्नी आदियों को नित्य कर्म रूप से जो कहा है कर्तव्यमित्ये मित्यवा ऐसा जो एकदम जोर से अवधारणा के साथ कहा है उसका अर्थ यह है कि उसको आपको करना ही है तो आप इस प्रकार से कहो अर्जुन को तो शत्रु को मानना ही था अब वो मारने के साथ साथ उसको साधन बनाने के लिए कहा ये विधान वहां बताया कि मारना तो है शत्रु है अधर्म है उसको नष्ट करना सब कुछ है लेकिन वो नष्ट करता हुआ उसको साधन बनाया जा सकता है उसके लिए ईश्वर समर्पण बुद्धि कर्मण्यवाधिकार से इत्यादि भाव से करेंगे तब तो वो ईश्वर समर्पण से पूरा फल अलग हो जाता है ऐसा ही यहां एक खादिर लकड़ी है जो यज्ञ में अवश्य प्रयोग करना ही है जैसा हम करना ही है और कोई रास्ता नहीं ऐसे को वहां एक विशेष प्रयोग में लिया गया इस प्रकार से यहां हो सकता है ऐसी व्यवस्था बनाई इसलिए यहां आ, कोई विशेष कर रहा ऐसा नहीं इसका अर्थ क्या हुआ अब समझो जो नित्य कर्म नहीं करता है। अब वो किसको साधन नित्य कर्म करता है तो उसको ये साधन बनाने के लिए चांस बनता है अब नित्यकर्म करता ही नहीं है पता ही नहीं है नित्यकर्म उसको फिर साधन कैसे बनाएंगे साधन बनाने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं वो सोचेंगे जैसा हम चल रहा है फिर रहा है क्या, खाना खा रहे हैं सो रहे हैं इनके सबको साधन बना सकता है ये भी बढ़िया ये भी साधन बन जाता है ये भी साधन बन जाता है लेकिन वो साधन है और ये साधन में अंदर हो जाएगा क्योंकि यह साधन एक अलौकिक दृष्टि से किया जाता और बाकी तो लौकिक दृष्टि से इसीलिए ये आचार विचार जो हम कहते हैं शवजादी से लेकर के जो नियम कहते हैं ये सब इसी दृष्टि से है शवजादी तो करना ही है लेकिन उसको मंत्र सहित वो एक भाव रह करके नियम के अनुसार उसको करेंगे तो वो शवजादी भी साधन बन जाता है आपके अंधकरण शुद्धि का साधन बनेगा उन उन स्थानों में ब्रह्म का विचार आत्मा का विचार भी साथ में होगा ये प्रयोजन है इसलिए ये कहा कि इस प्रकार से उसको हेदू बना करके कहा ठीक है आगे ठीक है नु प्रकरण्यो नित्य कर्मेभ्यो भिन्ना कर्माण विभिदिशा वाक्य विद्या संयुक्त हाँ आप तो सारा नियम को भंग कर रहे हैं और ये कहाँ का कहीं जोड़ देते हैं हाँ, वो भोजन करने का तो पेट भरने के लिए भोजन करना पर आप बोलते उसको साधन बनाओ आपको फिर सबको साधन बनाना है और नित्य कर्म करने के लिए जो कहा अग्निहोत्र आदि का विधान अन्यत्र है और यहाँ विधान अन्यत्र है ये विदिशा विधान तो अन्यत्र है ये दोनों को आप संबंध कैसे कर रहे क्योंकि यहाँ दो प्रकरण अलग अलग प्रकरण एक कर्म का अधिकारी एक विद्या का अधिकारी तो प्रकरणांत है अन्य अन्य प्रकरण में रहे हुए दोनों नित्य कर्म और उससे भिन्न जो विदिशा वाक्य में विद्या संयुक्त ये दोनों का विधान कैसे मान रहे नहीं हो सकता क्योंकि जो उपनिषद अध्ययन करता है उसको नित्य कर्म के बारे में याद नहीं है मतलब प्रकरण अन्य है और जो नित्य कर्म करता है उसको कदाचित उपनिषद में यह ऐसा कहा है ये ज्ञात ही नहीं है तो क्या करेंगे तो अन्य अन्य प्रकरण हो गए अन्य फल वाले तो ये दोनों का संबंध कैसे कर दिया तो बोलते प्रकरण भेद से भेदकत्व क्योंकि प्रकरण भेद एक भेदक माना गया है श्रुतिलिंग वाक्य आदि में जो प्रकरण आया है वो प्रकरण के भेद होने पर भेद माना है समान प्रकरण को समान माना है तो आप इतने समय से नियम तो जान ही लिये अब ऐसे में यह तो स्पष्ट भेद है एक तो कर्म है नित्य कर्म है वो अन्य प्रकरण में कहीं अग्निहोत्र प्रकरण में अन्यत्र है कर्म के संबंध में है और यहां विद्या प्रकरण तो बहुत दूर में है वो उसका कोई संबंधी नहीं ऐसे में प्रकरण भिन्न हो करके ये दोनों का फल कैसे एक होगा तत्कथम तत्व उभयत्व ये दोनों का उभयत्व तो कैसे होगा दोनों को साथ में मिलाना कैसा होगा अब भोजन आदि में ठीक है भोजन करते समय तो चल सकता है भोजन तो करना ही है उसी से प्रकार से चल सकता है लेकिन भोजन आदि विधान में भी यही है कि भोजन जो कर्मकांड के अनुसार जो भोजन विधान है वो कुछ भिन, भिन्न है और उपासकों के लिए वैश्वान्य विद्या के रूप में जो भोजन विधान है वो भिन्न है ऐसे में दोनों का संबंध नहीं हो सकता है तब ये सूत्र बनाया सर्वथापी तय उभयिंगात यहां सूत्रकार एक बहुत बड़ा जजमेंट दे देते दे मतलब ये झगड़ा बहुत चल रहा है कोई मान रही इसको का नित्य में मानो क्या अनित्य में मानो या आश्रम कर्म मानो विद्या सहकारी मानो वो जो सिद्धांति पक्ष है वेदांती पक्ष हो विद्या सहकारी मानना चाहते हैं पूर्ववादी तो उसको आश्रम कर्म मानना चाहते हैं ऐसे विवाद चल रहा है तो सूत्रकार ने एक डायरेक्ट जजमेंट दे दिया बोला तो सर्वथापी ये आप आश्रम कर्म मानो अथवा विद्या सहकारी मानो कोई भी मानो आश्रम कर्म मानो विद्या सहकारी मानो जैसा जैसा आपको मानना है वैसा मानो लेकिन तय उभयिंगात ये, ये अग्निहोत्रा आदि ही है इसमें कोई संशय नहीं कोई अग्निहोत्र आदि एक ही, ही है ऐसा नहीं कि आश्रम कर्म के लिए कोई अग्निहोत्र अलग आएगा अलग आ गया और विद्या के लिए कोई अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म अलग आ गया ऐसा नहीं है तय ये भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये जो हम लोग जो साधन करते हैं या वेदांत में अध्ययन करते हैं ब्रह्मचारी रूप से साधन लेते हैं उनके लिए संध्या नियम आदि कोई अलग शास्त्र में बना नहीं है जो संध्या नियम जो नित्य कर्म बना हुआ है शास्त्र में उन्हीं का ही पालन इनको भी करना है तो इनके लिए कोई अलग संध्या कर्म ऐसा नहीं होता जिस आश्रम में जो संध्या कर्म है वही सभी के लिए होता नित्य कर्म सभी के लिए बराबर है शव नियम सभी के लिए बराबर है क्योंकि अलग अलग विधान नहीं किया कि वेदांत पढ़ने वालों को ये करना चाहिए बाकी करने वालों को ये करना चाहिए ऐसा नहीं कहा है जो करने के लिए कहा वो सबको करना है वेदांत पढ़ने वाले को ऐसे संध्या करने चाहिए ऐसा कहीं शास्त्र प्रमाण नहीं मिलता इसलिए वेदांत पढ़ने वाले के लिए जो अलग संध्या बना दी आजकल वो गलत है वो शास्त्रीय नहीं है उनकी परिकल्पना है उससे नहीं होता है कि ऐसा भजन करो ऐसा करो ऐसा करो या आरती करो पूजा करो ये इतने से होता है ऐसा नहीं ये आरती पूजा सब एडिशनल है ये संध्या कर्म में नहीं आता है कि आरती पूजा करेंगे तो संध्या कर्म हो गया ऐसा नहीं संध्या कर्म तो संध्या के काम विधान किया हो, वो वही संध्या है ये तो बाहर से आप कर रहे हैं वो अलग बात है ये कोई अन्य उपलक्ष्य में किया जाता है कि संध्या के बदले में नहीं मना ऐसा कई लोग सोचते हैं कि आरती में बैठ गया तो संध्या नहीं करने पर भी हो जाएगा संध्या छूट गई कोई बात नहीं आरती बैठ गया ऐसा नहीं होता है संध्या कर्म नित्य कर्मों का कोई विकल्प नहीं हमने अभी तक जितना यहां भी देखा कहीं भी ऐसा कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ा इतना है कि आदुर की स्थिति में मैंने आपत्ति काल में या आप रोग हो गया तो उसमें कुछ न कुछ बोला है कि अब आप ये नहीं करने से भी चलेगा कम से कम करने से इत्यादि कुछ विकल्प जो है धर्मग्रंथों में प्राप्त होता है धर्म सूत्र गृह सूत्र आदि में लेकिन संध्या के बदले ये करो ऐसा नहीं होता वो तो हो ही नहीं सकते इसलिए तो नित्यकर्म माना है उसको तो बाकी ना करो तो भी इसको करने के लिए बोला बाकी सब छोड़ दो लेकिन ये करो ये तो करना ही है ऐसा बोला इतना जोर से बोला है अब यहां भी देखो सूत्रकार स्वयं तो व्यास जी इतने बड़े वेदांती हैं उनको कह सकते थे कि आप तो भाई ये तो उनके लिए है आप लोग नहीं करने से भी चलेगा आप ये करो ऐसा बोल देते ऐसा नहीं बोला तय एसा कहा उन्हीं को ही आपको मानना है आप आश्रम कर्म मान के करो या विविधिशु मान के करो दोनों के लिए वही मानना है इसलिए मैंने कहा ना ये सब यहाँ जो निश्चय किया ये हमने बोला ना ये कोर्ट में जैसा निश्चय होता है ऐसा निश्चय है इसके बदले में कोई वेदांत में कोई भी नहीं कर सकता कोई भी पूछेगा तो आप तुरंत बोल सकते हैं व्यास जी ने यह सूत्र बताया ऐसा बताया ऐसे करना पड़ेगा आप विकल्प कहां से रहे कहां से कहीं दिन आप अपने आप नहीं ला सकते अब ऐसा तो परंपरा चल पड़ती है कि हमारे गुरुजी ने ऐसा किया होता है? हो सकता है गुरुजी ने किया अब शास्त्र अनुमत किया है तो हमको अनुसरण करना है ये शास्त्र अनुमत नहीं है तो हम अनुसरण नहीं करेंगे क्यों हमारे लिए शास्त्र प्रमाण है उसी के अनुसार किसने क्या किया वो तो प्रमाण नहीं शास्त्र के अनुसार किया है तो उनका करना प्रमाण है शास्त्र के अनुसार नहीं किया है तो कतई प्रमाण नहीं कैसे हो सकता अब ये इतना जोर से क्यों बोल रहा है एव ऐसा ये वकार लगा करके उन्हीं को ही मानो आप किसी भी स्थिर में उन्हीं को ही मानो तो ये कोई कोई समझौता कर रहेगा कोई समझौता नहीं है स्पष्ट है ये इसलिए सर्वथा अपी कहा सर्व प्रकार से यानी दोनों प्रकार से कहा आश्रम कर्म है कि सहाकारी है ये विचार चल रहा था इन दोनों स्थिति में तेव उन्हीं को ही मानना पड़ेगा क्यों उभय लिंगा दोनों में लिंग मिलता है लोगों में प्रमाण मिलता एक तो यज्ञ आदि करने के लिए नित्य कर्म का प्रमाण है यावत जीवन अग्निहोत्र जुह यात दूसरा यत्न दानेन तब अनाशकना दूसरा प्रमाण है ये दोनों प्रमाण है दोनों में यज्ञ का नाम लिया दोनों में करने के लिए बोला इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है कि यही करना है इसमें कोई संशय नहीं कोई अलग अलग कर्म नहीं ये पक्का है सर्वथा आश्रम कर्मत्व पक्षे विद्या सहकारित्व पक्ष इच्छा सर्वथा अर्थ करते हैं आश्रम कर्म पक्ष जो पूर्वादि मानना चाहता है और विद्या सहकारी पक्ष मानो जो सिद्धांति मानना चाहता है दोनों पक्ष में तय अग्निहोत्रादय धर्मा अनुष्ठे उन्हीं अग्निहोत्र आदि धर्मों का अनुष्ठान करना है बाकी कोई नहीं बाकी कोई दूसरा लाएंगे ऐसा नहीं तो इसलिए दूसरा इसके विकल्प में जो जो दिया जाता है यह शास्त्र प्रमाणित नहीं है ऐसा सिद्ध होता है कम से कम ब्रह्मसूत्र का प्रमाण में ऐसा नहीं और शास्त्र में जो हमारे मूल ग्रंथों में कहीं भी भी नहीं मिलता इसके बदले में ये करो ऐसा नहीं मिलता ये जो पूजा आदि हम करते हैं ये आरधी पूजा आदि कुछ और कर्म के उपलक्ष्य में हम कर रहे हैं कुछ नित्य कर्म के उपलक्ष्य में ये नित्य रूप से इन नियमों का पालन करते हैं तो ये कभी भी कोई कर्म का बदले में नहीं कर रहा वो एक नित्य कर्म का उपलक्ष्य है लेकिन उससे आपको जो कर्म करना है जप आदि वो आप छोड़ नहीं सकते उसको करना पड़ेगा क्योंकि वो आपका विहित कर्म है वो करना ही है तो दोनों मिलकर के चलता है कि किसी पर आश्रम धर्म के हिसाब से देखो या विद्या सहकारी रूप से देखो दोनों दृष्टि से इन नित्य कर्मों को करना ही है ता एवा अवधारायण आचार्य किम निवर्त यदि तो भाष्यकार पूछते हैं कि ता ऐसा बहुत अवधारणा के साथ जोर से कहा तो क्यों कहा इतना जोर से इसका अवधारण इतने जोर से अवधारण करने की क्या आवश्यकता है बोलते हैं कर्म भेद संगाम विधि भ्रूमा भाष्यकार कहते हैं कि कर्म में भेद मानना कोई और मानना ये शंका को दूर करने के लिए सूत्रकार ने कहा आप कुछ भी मानो तयवा उन्हीं को मानना बाकी कोई बाहर से नहीं आता इसलिए कर्म भेद की शंका की निवृत्ति करते हैं यानी आश्रम कर्म एक अलग है और विद्या सहकारी कर्म अलग है वेदांत अध्ययन करने वाले के लिए अलग है और कर्म करने के लिए अलग है ऐसा नहीं मानने के लिखा यथा कुंड बायिना मयने मासम अग्निहोत्रम जुहुअी इतना नित्याद अग्निहोत्रा कर्मांतरम उपदिश्य जैसा कुंडबाईना मयने व्यति देरे। कुंड मयन दे में मास अग्निहोत्र एक अलग कर्म का विधान किया वो नित्य अग्निहोत्र से अलग था कर्मांर का उपदेश दिया वहां वहां जैसा दिया वैसा यहां नहीं है नीहा यहां ऐसा कर्म कर्मभेद कर्म भेद का अस्तित्व नहीं है ये कर्म भेद नहीं माना केवल यहां की बात नहीं मैं तो इसके लिए कहता हूं कि ये गीता में भी कल भी मैंने कहा था गीता में भी जो यज्ञ कहे यज्ञ आदि के संबंध में कहे वो कोई अलग यज्ञ आदि नहीं है वो गीता शास्त्र में विधान किया तो सबके लिए विधान के कोई अलग यज्ञ ऐसा नहीं जो यज्ञ नित्य कर्म शास्त्र में विहित है उन्हीं का अनुवाद किया है जैसा यज्ञ ने या अनुवाद किया उसी प्रकार अनुवाद किया है और कोई नया वहां से लाया नहीं कोई भी कर्म करेंगे वो यज्ञ हो जाएगा ऐसा मानते हैं कुछ लोग ऐसा नहीं होता है यज्ञ मान करके करेंगे तो कुछ भी यज्ञ हो जाता है ऐसा नहीं होता है जसनी जे, मान करके करने के लिए कहा नहीं कि आप जिसको यजनी मानो ऐसे मानो करके ऐसा नहीं कहा तो ये एक मानसिक विधान एक अलग है जैसा आ, मानसिक रूप से पूजा करते हैं इत्यादि होता है वो एक संकल्प होता है उसके लिए पिछले पाद में दो तीन अधिकरण आया था कि आप मन के मन से संबंधित करके ध्यान कर सकते इत्यादि आया वो एक अलग है लेकिन कुछ भी करके उसको यज्जी मानना ऐसा भी शास्त्र में कहीं देखा नहीं इसको मानना चाहिए उसको मानना चाहिए यदि कुछ भी करके वो यज्ञ हो जाए तो वो तो फिर यज्ञ आदि का कोई संबंधी नहीं रहेगा उसका क्या अर्थ है यज्ञ को यज्ञ नहीं कहते हैं तो फिर क्या कहते हैं ऐसा भी नहीं होगा इसीलिए नित्य कर्मों के विषय में यहां कोई कर्म भेद नहीं मानिए ऐसा अवधारणा करके सूत्रकार कर रहा उसका कारण बताया उभयिंग क्योंकि दोनों शास्त्र में कहा गया इसलिए इसे दो से अतिरिक्त ने कहा दोनों को ही कहा क्या कहा श्रुदीलिंगा स्मृदलिंगा श्रुति में भी ये प्रमाण मिलता है स्मृति में भी वो प्रमाण मिलता है तो श्रुदीलिंग तो बता ही दिया आपको तमेदम वेदान ब्राह्मण विविधिशंथ सिद्धवद उत्पन्न रूपण यज्ञादी विविधिषाया विनियुक्त ये कहते हैं कि ये तमेदम वेदानुवचने न इत्यादि में यज्ञ शब्द प्रयोग किया ये सिद्धवत यज्ञ है यानी पहले से जिसको यज्ञ माना गया जैसा न्याय संग्रहकार ने उसको लौकिक समझा दिया था तो लोक में जिसको मान लिया है ये यज्ञ ऐसा है तो उसी को ही यज्ञ न दान वाक्य में लिया और उसी को ही यहां भगवत गीता में लिया गया सब जगह ऐसा है तो यज्ञादी ने विविधिशाया विनियुक्तें द्वारा उसका विनियोग बताया ये संयोग विशेष बताया ये वेदांत का अपना पक्ष है कि इसको विशेष संयोग करके ऐसा करना पड़ेगा दोनों मानना पड़ेगा न तो जुह्वदी इत्यादिव अपूर्वेश रूपम उत्पादी ये कोई अलग करके जुह्वदी ऐसा हवन जुहवदी में जो होता है हवन के लिए जुहवदी क्रिया का प्रयोग करते हैं इत्यादि के समान कोई अपूर्व विशेष को नहीं कहा गया है यहाँ यज्ञ शब्द से सामान्य यज्ञ को लिया और सामान्य यज्ञ जो सभी जानते हैं उसी को लिया यानी लौकिकाभिधा ऐसा नया संग्रहकार ने प्रयोग किया तो उसी को लिया है कोई नया कुछ लाया नहीं जैसा जुग्वदी क्रिया का एक अलग अर्थ होता है ऐसा कोई अलग अर्थ यहां नहीं है जुगवधी क्रिया का जो अर्थ है वो वो अलग है लेकिन वैसा यहां नहीं लिया गया क्योंकि एजदा और युगवदी ये दोनों में अर्थ अलग है ऐसा यहां नहीं है एक तो श्रुदिलिंग हो गया दूसरा स्मृतिलिंगम अभी स्मृति में भी कहा अभी मैंने कहा ना भगवत गीता में जो कह रहा यही है इसके लिए प्रमाण है अनाश्रित कर्म बलम कार्य कर्म करो दिखा विज्ञात कर्तव्यतागमेव कर्म विद्या उत्पत्त्य दर्शे यदि भगवान भगवान तो ये अनाश्रित कर्म बलम कार्यम कर्म इत्यादि के द्वारा स्पष्ट रूप से जिन कर्मों का विधान किया कर्मों को नित्य कर्मों का या ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म योग का विधान किया वो कोई अलग कर्म को लाया नहीं है भगवान फिर किसको लाया है विज्ञात कर्तव्यता जिसको कर्तव्य रूप से सभी जानते हैं उन्हीं कर्मों के उल्लेख करके भगवान वहां विधान करते हैं कि ये जो कर्म आप जानते हैं उन्हीं की बात कर रहे तो विज्ञात कर्तव्यता का जिसका कर्तव्य तो विज्ञात हो गया ऐसे बहूरी करना है ऐसे विज्ञात कर्तव्य वाले कर्म को ही यहां विद्या उत्पत्ति के प्रति साधन रूप से भगवान ने भगवत गीता में दर्शाया है इसमें कोई संशय नहीं यही सूत्र उसके लिए प्रमाण है सर्वथा अपी तय उभयिंगात कोई अलग है ही नहीं इसलिए अलग कोई शास्त्र नहीं बना सकते ऐसे आजकल क्यों मैं ये कह रहा हूं कि आजकल ये सब ना जानने के कारण वो अपने अपने अलग अलग शास्त्र बना देते हैं कोई पंथ वाले अपने शास्त्र बना देते हैं कोई मठ वाले अपने बना देते हैं फिर अपने आप बना करके बोलते हैं हमारे यहां ऐसा चलता है हमारे यहां ऐसा चलता है ऐसा बोलते हैं अरे ऐसा हमारे यहां ऐसा चलना हमारे यहां ऐसा चलना क्या है यदि आप शास्त्र के अनुसार चलते हैं तो सबके यहां एक ही चल रहा और ठीक है आप समय काल के अनुसार आप परिवर्तन करते वो बात अलग है लेकिन जो मुख्य अंश है जो विधान किया गया शास्त्र में उसमें कोई भेद नहीं है वो उसको अलग नहीं कर सकते इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में अनेकता में एकता और एकत्व जो संस्कृति के संबंध में एकत्व बताते हैं इस दृष्टि से है वो कहीं भी रहे कैसे भी रहे वो उस धर्म में आता है तो उसी का ही आचरण करेगा दूसरे का कर नहीं सकता दूसरा कहीं से शोर्स ही नहीं उनको करने के भगवान श्रीकृष्ण कोई कम थे क्या कि भगवान श्रीकृष्ण ने अपने कोई पंथ क्यों नहीं बनाया कोई पंथ नहीं बनाया भगवान श्री राम ने अपने कोई पंथ बनाया क्या आपने आश्रम व्यवस्था या क्या कुछ अपने पंथ बना करके हमारे ये नाम ले लो बाकी नहीं ले लो ऐसा नहीं कहा उन्होंने हर जगह जो शास्त्र में कहा उसको आचरण करने के लिए कहा राम जी ने भी ऐसा कहा कृष्ण जी ने भी ऐसा कहा जो भी आए हैं अवतार पुरुष आए हैं जो मार्गदर्शक दार्शनिक आए हैं सभी ऐसे कहे इसका अर्थ उसी को अनुसरण कर रहे हैं और वो करके दिखाया भी शास्त्र के अनुसार ही जीवन करके उन्होंने दिखाया तो फिर आश्चर्य होता है कि वो सब देखने के बाद में इनको अलग बनाने की शैली कहां से आती कि कैसे इनको लगता है कि हमें अलग बनाना चाहिए यह समस्या हो जाती है समस्याओं का समाधान शास्त्र में दिया है उन समस्याओं का समाधान के उसी के अनुसार करना चाहिए और कोई रास्ता नहीं तो अब ये तो स्पष्ट हो गया कि आप श्रुदी में हो स्मृति में हो और कर्मकांड में हो ज्ञानकांड में हो जहां भी हो नित्य कर्म को एक ही प्रकार से माना जाता है एक ही प्रकार नित्य कर्म के अनुवाद ये करते रहते हैं तो बोलते हैं ये नित्य कर्म अब कितने हैं अब भाष्यकार नित्य कर्मों की गिनती को एक दो नहीं रखते जो मैक्सिमम जितना हो सके उतना को रखा हाँ नित्य कर्म के बारे में अलग अलग स्थान में है संस्कार किसोर संस्कार है कहीं तेरह संस्कार है कहीं बारह संस्कार है कहीं चौदह मानते अलग अलग संख्या में संस्कार मानते हैं संस्कार मानते हैं छोटा संस्कार होता है किंतु भाषिकार क्या कह रहे देखिए जो भाषिकार दो, दो जगह इसका उदाहरण दिया यही बोला यसे दे अष्टाचारिश संस्कार अड़तालीस बाकी तो कम नंबर तो जोड़ दो मैक्सिमम नंबर है फोर्टी एट संस्कार है इनको करना पड़ेगा ये सब नित्य है नित्य मतलब ये करना ही है <laughs> <laughs> तो ये अष्टा चतरिंश ये कोई इसका उद्धरण नहीं देते कोई वेदांत बढ़ने वाले इसको देखा ही नहीं इसका उद्धरण बोलते नहीं भाष्यकार ने ऐसा कहा तो इतने अष्टाचवार संस्कार मारना चाहिए अब ये क्या है गौतम धर्म सूत्र है भाष्यकार गौतम धर्मसूत्र का अनुसरण करते हैं उसमें अड़तालीस संस्कार बोले इत्याद्या इत्याद संस्कारत्व तो प्रसिद्धि इत्यादि जो संस्कारत्व तो प्रसिद्धि है मतलब कहीं कुछ कम है कहीं ज्यादा जैसा मन स्मृति में तेरह माना है और अन्य स्मृतियों में सोलह माना है सोलह ज्यादा प्रसिद्ध है व्यास स्मृति आदि में सोलह माना है ऐसा अलग अलग जगह कम ज़्यादा है लेकिन सबसे ज्यादा अष्टाचवारिशत है अब इसमें आप कम करो घटा दो वो आपके आप, आपका प्रॉब्लम है लेकिन इतना तो नित्य कर्म है ना तो सत्य संस्कार प्रसिद्धि वैदिकेशु कर्मसु तत्संस्कृत अब देखिए क्या बोल रहे हैं आगे की पंक्ति देखिए ये अष्टाचतवार संस्कार है जो वैदिक में प्रसिद्ध है ठीक है मतलब आचार्य जी की परंपरा में उनके जो जो गोत्र परंपरा है जो वैदिक परंपरा है उनमें ये प्रसिद्ध रहे होंगे गौतम धर्मसूत्र उनके यहाँ प्रसिद्ध है कहीं कात्यायन धर्मसूत्र प्रसिद्ध है कहीं आवस्तंभ प्रसिद्ध इत्यादि तो ऐसे वैदिक कर्मों में तस्कृत्या उसके बाद ये अष्टा चतरिश संस्कार करेंगे तो क्या होगा संस्कृत हो जाए शुद्ध हो जाए शुद्ध होने के बाद विद्योत्पत्ति अभिप्रेत्या उसी को ही विद्या की उत्पत्ति होगी ऐसा अभिप्राय से स्मृद तभी ऐसा अभिप्राय से स्मृति में कहा है। ये कोई कम करने के ने कहा तो इतने सारे संस्कार होंगे अब वो सारे संस्कारों का अनुष्ठित करेंगे तब उसको विद्या उत्पत्ति में अभिप्रेत है उसी कोई विद्या उत्पत्ति होगी ऐसे स्मृति भवती ऐसे स्मृति ये, ये स्मृति है गौतम धर्म सूत्र है ये इस उद्देश्य से यह कहा गया इसीलिए कषाय पंक्ति कर्माणि इत्यादि से जो कर्माणि का निर्देश दिया वहां भी भाषिकार इसी को कहते हैं ये अष्ट चुवारिश संस्कार इन्हीं के द्वारा ही सब कुछ हो जाना चाहिए इससे वो पूरा शुद्ध हो जाता है और उसके बाद उसको विद्या उपदेश दे दो मार्गदर्शन करो तो पूरा कामयाबी होता ऐसा कहा तस्मा साधु इदम अभेद अवधारणम इसलिए ये दोनों में एक ही कर्म को मानना ये बिल्कुल साधु है यज्ञ आगादी वहां और यज्ञ यागादी यहाँ ये दोनों एक ही है यज्ञ आगादी माने काम्य कर्म को नहीं लेते ये ध्यान रखना काम्य कर्म के ये यहां विचार नहीं है यहाँ हमें विद्या के लिए मोक्ष के लिए साधन रूप से जिन कर्मों का अनुष्ठान करना है नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना है उन नित्य कर्मों का आश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान की बात है काम्य कर्म तो विशेष हो जाते हैं अपने अपने कामना के लिए करते उनका तो दोनों में एक ही है जो कर्मकांड में विहित नित्य कर्म है उन्हीं का यहाँ करते हैं और जो संस्कार जिन संस्कारों के बारे में षोड़श आदि संस्कारों के बारे में शास्त्रों में विधान किया उनका ही यहाँ संस्कार रूप से लिया जाता है यहां वेदांति के लिए कोई अलग संस्कार ऐसा नहीं होता ये भाष्यकार निश्चय किया अब जो है ये जो संस्कार बताए हैं ये कौन कौन संस्कार है आपको नीचे टीका में मिलेगा ये नीचे टीका देखिए न्याय निर्णय में अष्टाचतवार संस्कार क्या है बता रहे हैं इसके पहले पंक्ति है प्रसिद्ध कर्मसु संस्कारत्व प्रसिद्धि तेषाम चित्तमल निराशे न ये कर्मों को संस्कार संस्कार क्यों कहते हैं क्योंकि गर्भाधान आदि से लेकर के जितने कर्म बताए हैं ना ये सारे कर्म ही है लेकिन ये कर्म को हम संस्कार संस्कार क्यों कहते हैं षोड़श संस्कार अष्टाध अवार से संस्कार ये संस्कार संस्कार शब्द क्यों प्रयोग करते हैं संशय होता है क्यों कर्म है वो और वो संस्कार बन रहा तो संस्कार और कर्म का क्या संबंध है क्यों उस कर्मों को संस्कार माना जा रहा है तो उसके लिए उत्तर में कहते हैं कि प्रसिद्ध कर्मसु संस्कार प्रसिद्धि प्रसिद्ध कर्मसु संस्कारत्व प्रसिद्धि तेषाम चित्तमल निराश ना क्योंकि यह संस्कार करने से चित्त का मल निराश होता है इसीलिए संस्कार संस्कार मतलब सफाई करना शुद्ध करना साफ सुथरा करना तो यह साफ चित्त का मल का निराश होता है इसलिए उन कर्मों को संस्कार मानते हैं तो उत्पत्ति ज्ञानोत्पत्त तो उपकार तो, और उसके बाद वो उत्पत्ति का उपकारक बनता है ऐसे आवेदन करते हैं कर्माभेद ये इस वाक्य के द्वारा सूत्रकार ने ऐसे आवेदन किया तो अभी ये अष्टाचार से संस्कार कौन कौन है इनका नाम निर्देश करते हैं गर्भाधानादय सहधर्मणी चा संयोग चतुर्दश चौदह संस्कार गर्भाधानादी से लेकर के सर्मी जो मैंने जो गृहस्थ का धर्म तक चतुर्देश बताया ये चौदह है गर्भा उसके बाद में पांच महायज्ञ ये, ये भी संस्कार है संस्कार इसलिए कह रहे ध्यान देना संस्कार इसलिए है कि ये अंतकरण शुद्धि को करता है बाद में ये विद्या का साधन बनता है तो पंच महायज्ञ और सप्त सोम संस्था सप्त सोम संस्था मैंने सोम संबंधी जो यज्ञ है वो वो है सात है वो और सोम रस लेकर के जो कर्म होता है उसको कहा और सात हवि संस्था तो हविष लेकर के जिन कर्मों को किया जाता है वो सात है और सप्त संस्था जो पाक संस्था कहते हैं यो श्राद्धा आदि के संबंध में ये सात है तो ये सात सात सात और ये पांच फिर उसके बाद चतुर्दशा इस प्रकार सारा मिलाएंगे चवांशत संस्कार ये हो गया चतवारिंशत हो गया चालीस हो गया और उसके बाद में बाकी आठ क्या है अनस्न संहिताध्ययनम अब ये देखिए भोजन नहीं करता हुआ संहिता पा, पाठ करना एक संस्कार है यानी उपवास रहता हुआ संहिता वेद का पाठ करना वेदोच्चारण करना हम करते हैं कभी कभी और प्रायणम करना जो प्रायण कर्म है ायण कर्म है नहीं ये श्राधादि में जो कर्म करते हैं प्रायण कर्म होता है वो भी संस्कार है और जप कर्म जब भी संस्कार है उत्क्रमणम दैहिकम भस्म समूहनम और ये सब जो है उत्क्रमण का अर्थ ये मृत्यु के समय में जो कर्म होता है और भस्म समूहन यानी जो अस्थि निकालना जो शेषांश निकालते हैं वो वो जो कर्म है और अस्थि संचयनम अस्थि निकाल करके उसका जो है निमज्जन आदि करना ये करना है श्राद्ध ये आठ और जोड़ दिया ये सब कर्म आश्रम विहिध के अनुसार अष्टाचारिंश संस्कार होते हैं ये सारे गृहस्थ को होता है ये 48 पूरे ग्रहस्थ को होते हैं बाकी ब्रह्मचारी आदि तो उसमें कम रहेंगे इस प्रकार से ये संस्कारों को जो पूरा करता है उसको आगे जाकर के होता है इनमें सबको आश्रम विहिद के अनुसार आपको कम ज्यादा कर देना उस हिसाब से होगा कर्म अभेद इस प्रकार से कर्म में कोई भेद नहीं किया एक ही कर्म का दोनों फल यहाँ बतलाया है ये बिल्कुल साधन रूप से स्वीकार करने के लिए विविदिशा वाक्य करता है आगे फिर देखें ओम ओ पूम पूर्ण पूर्ण मुदश्य दे पूर्णमेवशिष्य ओ शा शांति शांति की